सुतचारी सुतचारी ज संीर सुतारी भगत भैया भगत भैयारी रंगीर शिव बसे भुलाबांगीर ऋषि बुलावा

कान शुभ यज्ञ कराबा कराबा भगति सर जुनिया आवती जगन चलू कर कर जो दिन बिचारा

तुम्हारा तुम्हारा अभिमा जे नृतारी यथा योग जय भाग बनाई यहा बनाई कव्य दृश्य भय पालक सकल समय समु

की की कि महाराज दशरथ और कौशल्याणिया अयोध्या में इनका जन्म हुआ

और भगवान के अवतार लेने के लिए अवसर आने लगा ये दशरथ और कौशल्या चाहे कश्यपराजित हो चाहे मनो शत्रुपा हो ये जिन्होंने अवतार लिए कुछ लोगों का विचार है कि कश्यपराजित जो ये ये एक जज्मे थे वही दूसरे जन्म में मनोशत्रुपा भी हुए इसलिए दोनों ही कहीं उन्हीं को अवतार होता है

दशरथ होते हैं कौशल्या होती है फिर भगवान अवतार देते हैं भगवान के हृदय में आने के लिए एक पहले भूमिका तैयार होनी चाहिए दशरथ ऐसा पुरुष हो जो इंद्रिय संयमी हो भगवान की भक्ति रखता हो प्रेम भी हो भगवान का ज्ञान भी हो

ऐसा जब व्यक्ति हो तो पूरे भगवान आजाई जैसे जैसे वो हो सत्युण इत्यादि हो उसकी प्रधानता जब हो तब भगवान जैसे सत्य गुण तमगुण की बात कर रहे थे वैसा नहीं है कि कोई रानी तमगुण प्रधान सत्य गुण प्रधान के सब तीनों है जबकि तमोगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंतर है

अन्य तीनों सप्दों प्रधान है तब भगवान अवतार अवतारे महाराज दशरथ का जीवन बहुत कुछ व्यतीत हो गया जीवन का अंतिम समय करीब आ गया तब तक उनको पुत्र की प्राप्त नहीं हुई अब जब उनके भगवान ने अवतार नहीं लिया पुत्र की प्राप्त नहीं भगवान ने अवतार नहीं लिया

नहीं लिया मैंने फिर आवश्यकता ये है की पूर्णिमा के जो संस्कार थे पुत्र करके उनके मन मन में में में की कामना फिर तब उसकी व्यवस्था भगवान तो आते हैं या दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में जन्म लेते हैं भगवान प्रकट होते हैं लेकिन उसके लिए बराबर परमात्मा की आराधना पूजन स्मरण चिंतन

तब भाव भाविक रहे जैसे तब भगवान के दरम्यान तब उसके यहाँ प्रकट हो। हों महाराज दशरथ जो हैं वह अपने राज्य काज में लगे रहे और बहिर्खी उनकी प्रति बनी रही परमात्मा की तक उनका ध्यान नहीं रहा लेकिन फिर जब संस्कार उदित हुए तब इस प्रकार की स्थिति बनी वशिष्ठ जी ने भी राजा दशरथ से नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र नहीं हैं लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो भी प्रतीक्षा करते

महाराज दशरथ के मन में जब पुत्र की इच्छा हुई तब इसके माने उनके संस्कार इस प्रकार के के जीवन पिछले अगर मन ही महाराज दशरथ और कौशल्या तो होकर के आए तो मन ने ब्रह्मा तो जी के कहने से बहुत संतान उत्पन्नी की बहुत प्रजा हुई और प्रतिवस्था में वो सब तो छोड़ करके

परिवार पुत्रों को राज्य को छोड़कर में में चले गए और वहाँ मुनियों के साथ रहकर तपस्या की और भगवान से वरदान प्राप्त किया तो एक जो संस्कार समय अर्थित हुए पुत्रोत्पत्ति का संस्कार वो संस्कार फिर उसी के, के अनुसार जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और वरदान भी मांगा तो भी वही पुत्र की कामना बनी रही

भगवान को तो अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उन्होंने उनको मन में पुत्र की वासना की तो पुत्र के ही रूप भगवान की कामना की अब वो वासना पुत्र पुत्र की पुत्र वासना इस जीवन में जब दशरद हुए तब भी वो साधनी चले आए, और आकर के फिर यहाँ पर भी उनको पुत्र की वासना जो हो जागृत हुई तब वो वशिष्ठ जी के पास गए और उस प्रकार की व्यवस्था हो जैसे की पुत्र की प्राप्ति हो

तो जिस प्रकार के वासनाएं व्यक्ति की वासना बन जाती हैं वो एक जन्म क्या अनेक जन्म तक वो चलती रहती हैं। दूसरे रूप में ये है कि व्यक्ति की एक जन्म में परमात्मा के प्राप्त करने की इच्छा हो और वो साधना करे तो फिर अनेक जन्मों तक उसी प्रकार की व्यक्ति की प्रवृत्ति बनी रहेगी उसी दिशा में प्रयास करता रहेगा जब जो शरीर धारण करेगा तब तक, तक, तक, तक स्मरण आएगा कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए उसी के लिए साधना करनी चाहिए

ये भी उसी क्रम से समझ लेना चाहिए अब कहते हैं कि महाराज दशरथ ने एक बार महाराज दशरथ के मन में एक बार इस प्रकार के विचार आया कि भाई गिलानी मोदे से बना उनके मन में लगा कि पुत्र नहीं हमारा होगा इसकी गिलानी गिलानी में उनको एक प्रकार का दुख हुआ कमी लगी उनके मन में कि पुत्र की बात नहीं

पुत्र की प्राप्ति का विचार अनेक प्रकार ऐसी उनके मन में आया गोस्वामी सब बातों को बहुत बातों को विस्तार नहीं करते आगे बढ़े चले गए अन्यों में लिखा के इसलिए पुत्र की कामना हुई दोनों में सोचा की अब चौथा पर्मारा आ गया वृद्धावस्था हमारी आ गई, अब हमको तो छोड़कर के घर में जाकर के मतदान की आराधन तक करना चाहिए पूजन करना चाहिए अब ये राज्य किसको बने ये राज्य की व्यवस्था कौन समाज

तो ये सोच करके उनके मन में आया कि पुत्र होना ही चाहिए जो कि आगे के की राज्य की व्यवस्था चला रहे इसलिए वो पुत्र की कामना उनके मन नुछ तो का है पुत्र की कामना हुई जिससे कि आगे वंश चलेगा और फिर वो तर्पण इत्या करेगा श्राद्धा भी करेगा जिससे की पुर्वों को जनता होता रहेगा इसलिए पुत्र प्राप्त करने की उनकी कामना हुई वैसे

लौकिक दृष्टि भी देखे तो पुत्र की कामना व्यक्ति को यह उसके ध्यान में हो प्राकृतिक इच्छा को उत्पन्न कर देता है तो ये एक स्वाभाविक बात है इसलिए कहते तो महाराज दशक के मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई लेकिन पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ उनमें

मन परमात्मा के प्रति थे ज्ञान भी भगवान करता और चाहते दोनों के सहयोग से हुआ प्रतिभाव प्राप्त हुआ और भगवान दोनों बातें हो गई लेकिन इस कार्य के लिए वो बसष जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि गुरु ग्रह गए तरफ नहीं पाला जैसे उनके मन में इस प्रकार की बात आई तो गुरु के पास गए अपने

जो समस्या थी उनको बताने के लिए अब तक प्राप्त नहीं हुआ अब उसमें क्या करना चाहिए वशिष्ठ जी से परामर्श किया ये भी देखते हैं किस बात की चर्चा में हम दुनिया से नहीं बल्कि वशिष्ठ जी से कही उन्होंने समझाइश इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए और वो ही सहायता करेंगे इसके ये समस्या हम लोग इसलिए वशिष्ठ के इस पास गए और बशिष्ठ उनके लिए गुरु है आदरणीय है इसलिए उन्होंने अपने बुलाया है बल्कि इसमें

बस के गए, ताला बस के और ये भी समझ करके कि बात एकांत में करनी चाहिए और एकांत भी प्राप्त होगा पैसा विचार और चरण जाकर विनय विशाला और फिर उनके चरण में जा करके प्रणाम दिया और मैंने अपनी कोई इच्छा प्रकट करने के पहले जैसे

<skies and clear> <sharp inhale> करना चाहिए उसी प्रकार का विधान है उन्होंने बस जी करे पड़े वंदना और फिर दुख सुख सद गुरु ही सुनावा और सुनाया मन में जिस प्रकार के माव थे वो सब उनको उनको बताए और पुत्र की इच्छा वाली जो बात वो भी बताई अपने राज्य व्यवस्था के लिए बात की सब प्रकार की शांति है विश्राम है

सवाल ठीक ठाक चल रहा है कहीं कोई कठिनाई नहीं है कोई कोई झमला नहीं है ये सब बातें जो बता दी अपने <coughs> घर की शांति बता दी राज्य की शांति बता दी भी बता दी ये सब वो तो बता दें सच्ची बातें बता दी तो पहले भूखा को दशरथ जी ने समृद्धि बता दीजिए भी ठीक भी ठीक है राज्य भी ठीक है शांति भी है वो भी है वो भी है सब बता दे लेकिन एक बात ऐसे बोल रहे

कहा कि देखी बढ़ो गई पुत्र नहीं था तो इस प्रकार से शुभ दुर्घ दोनों बातों की पहले सब सुख बता दिए और उसके बाद में जो कभी लग रही थी उनको वो पुत्र की बात में समझा दी थो तो उसने फिर कहते हैं कि कई बस समझाए तो वशिष्ट ने सर्व को अनेक प्रकार से समझाया क्या समझाया उनको अनेक प्रकार से धर्म धीरे हुई समझ धारण करो तुम्हारे तो ये क्या चार पुत्र

वशिष्ठ जी को यह पहले ही मालूम था कि महाराज ने के चार पुत्रों में आ गए उत्तर देखते हैं और सूर्यगंश में जाकर के पुरोहित करो तो फिर उनसे हमने मना किया हमने कहा था पुरोहित का काम अच्छा नहीं है हम नहीं करना चाहते है कहा कि नहीं तुम वहां जाओगे तो बहुत लाभ नहीं है पुरोहित जी का काम भले ही लगता हो

लेकिन सूर्यवंश के जब पुरो जम होंगे तो वहाँ परम परमात्मा भगवान गुरु में वहां अवतार लेंगे तो ब्रह्मा के ने कभी बता रखा कि भगवान महा भगवान राम अवतार लेंगे चार भाई लोग अपने आएंगे और उनकी जो शक्ति सीकार वो भी आदरित होंगी ये हर कल्प में है तो इस कल्प में भी योगदा अवतार होगा इसलिए तुम और ये प्रवृत्ति का कार्य करो और वहां जब भगवान का अवतार होगा तो उनके दर्शन प्राप्त होंगे उनकी विजटता

अगर तो ऐसे समझाया था कि देखो ये जीवन का रोजगार लाभ इसके लिए तुम्हें पूर्व करने के लिए चिंता नहीं चाहिए तो वशिष्ठ श्री को कभी कि महाराज का जन्म हो गया अब इनके इतनी आयी नहीं गई अब इनके पुत्रत् नहीं और वो भगवान चार पुत्रों के रूप में नहीं है इसलिए वशिष्ठ जी ने उनको को समझा दिया कि तुम नहीं धारण करो समय आने पर भगवान जो है अवतार अवश्य

लेकिन उसके लिए ले हमको भी अपने उपाय करने चाहिए भगवान का हमको भी भगवान के आह्वान के लिए तो उनका हम जैसे भगवान अवतारे के लिए हम उसके लिए कोई विचारे कुछ न करें भगवान आके खड़े अड़े थोड़ा सा तो तो थोड़ी दोस्तों की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भगवान आने तो आदर पूर्वक आम इसलिए सब बातें तो समझाई तुमको उन्होंने कहा क्या करना चाहिए महाराज सब उसके लिए

अपने हत्या के लय को दूर करने के लिए वो भगवान के ये मुझे ही अवतार देंगे वो तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं सब प्रोन्न

लेकिन अच्छा क्या तो दौर दौर करना चाहिए पुत्र ऐसा नहीं की पुत्रकार ने ये करने के कारण ऐसी भगवान के लिखो भगवान को कार्य नहीं है लेकिन पुत्र का पुत्र की बात होती है तो यज्ञ भी सार्थक सिद्ध हो जाए

करने के लिए व्यवस्था की है और फिर इसका अभ्यास है वो जानते हैं संविधान का इसलिए उनको बुला करके यज्ञ करना चाहिए तो संदेश बुलावा और यज्ञ उनको संदेश को भी बुलाया जाए

अब तुम सिंह कहाँ से बुलाए गए होता है कि महाराज उनको ने ने ने नहीं बुलाया बल्कि के बुलाया संभावना ये थी महाराज दशक ऐसी बुलाने शुरू नहीं आएंगे बशने ऐसी उनके आदर के बाद कहा

तो बात हैं कि लेकर आता है है, और के वो भी लेकिन उसने कितने आरोपी संग्रह हो गए

Tapi ya tapi saya nanti boleh ya di sini kalau kalau saya santai ya ya sifatnya kecil tapi untuk kita yang besar juga kita bisa kita kira-kira segala macam kita marah apa gitu ya kita tahu pasti itu di luar kita

يبقى هو ما راحش يتكلم مع حضرتك كده ايه؟ عشان حضرتك يبقى هو ما بيشاركش في الفانتازي بتاعه وديت خالص لو حضرتك حابب حضرتك تتكلم معايا ولا عايز تتكلم مع حضرتك في حاجه ثانيه ولا في حاجه ثانيه

di harakat ashab asyikah maka pada itu itu adalah itu bisa seperti itu dan di harakat ashab asyikah itu adalah itu bisa seperti itu

que ya basta que te pase por aquí y te lo vas a pasar. Así que a ver si acá que se prepara y se prepara y se prepara de acá. Se está trabajando en esto, por lo menos aquí. Acá. Y

kita dapat membagi kelompok-kelompok ini menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok.

Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban yang terbaik.

जो है सकल भय अनुकूल अब देखिए वर्णन इस प्रकार से चलता है कि जब भगवान को अवतार लेने के समय तब जितने के ज्योतिष के अनुसार जो बहुत अनुकूल बहुत अच्छा ज्योतिष के हिसाब से लगन नक्षत्र में होने चाहिए वो सब उस तो समय आ जाए ऐसा नहीं होगा कि पहले ये दुर्ग लगन वगैरह सब ठीक हों तब भगवान अवतार

तो इसके माने भगवान की अवधार देने फिर तो हो जाए कि प्रधानता है नक्षत्रों की जब वो अनुकूल होंगे तब भगवान आएंगे लेकिन भगवान के सबके स्वामी हैं इसलिए जब वो आएंगे तो ये सब सेवा भाव दिखाने के लिए जितने नक्षत्र हैं वो स्वयं ही उनके अनुकूल हो जाएंगे इसी प्रकार से अपने हृदय में भी परमात्मा जब प्रकट हो तो प्रकट होते समय परमात्मा के आते समय

सब अनुकूल स्थितियाँ सब अपने आप हाँ बनती है क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि जब स्थितियां ठीक बने तब हृदय में भगवान प्रकट हो भगवान की प्रधानता भगवान की उनके प्रकट होने की उनके आने की अवतार लेने की प्रधानता हुआ और बाकी सब जितने सब, सब जितनी है उनके अनुकूल बनती है

इसलिए कहते हैं जोग लगन ग्रह बाल तिथ तो सकल भय अनुकूल और चर अर अचर हर्ष युत राम जन्मूल और सब जगह प्रसन्नता दिखाई अब जब भगवान उतार ले रहे हैं तो सब जगह चर अचर जितनी भी जल चेतन जितनी भी सृष्टि है सब प्रसन्न है चर सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं पशु पक्षी इत्यादि है ये सब प्रसन्न है अचर सृष्टि भी मान जितने जीव है अचर में से

जैसे वृक्ष आदि है लता गुन आदि है ये भी सब खूब हरे हो गए इनमें खूब फूल आ गए इनमें खूब फल आ गए तो इनमें भी प्रसन्नता दिखाई देने लगी इस प्रकार से प्रकृति बन गए इस प्रकार से और विनय नई पर्वत नदिया सागर ये सब के सब जो अनुकूल बन गए उस समय जो है वो पर्वतों की भी बड़ी सुंदर स्वभाव थी उनपे अच्छे अच्छे फूल फिल गए सब बहुत सुंदर पर्वत दिखाई देने लगे

नदियों में खूब जला गया स्वच्छ जल में प्रवाहित होने लगा वायु, सुगंध चलने लगी इस प्रकार से, तब देखा कि भगवान आ रहे हैं जो सभी बातें इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं लगन मुहूर्त जो कुल तुलसी गंद नकार राम भय जय दाहिने सब दाहिने तारे

अगर भगवान राम दायने हो गए तो सब दायने अपने आ सारी प्रकृति फिर भगवान की सेवा की अपने आ पी है जब प्रकृति देखेगी सब व्यक्ति देखेंगे भगवान की कृपा है तो सब उसके करने के लिए तैयार होगी सब जितनी भी ज्योतिष ज्योतिष के जितने नक्षत्र नक्षत्र है सब उनको रूप जाएंगे इसलिए अब कोई नक्षत्रों की पूजा करता फिर

अब उनके लिए ले लेके एक एक को लेकर भाई शरीशन मध्यम है कि मंगल मध्यम है इसकी पूजा करो इसका दान लगाओ अरे कहते कहाँ तुम इकट्ठते फिरते हो सीधे भगवान के सर्ण में जाओ वे सरस्वती मान है उनकी अगर कृपा गई तो ये सब नक्षत्र चाहे जौ हो चाहे जहाँ हो कोई भी अमंगल नहीं कर सकते कोई भी जो क्रूर नक्षत्र भी है वो भी उस व्यक्ति के लिए विपरीत नहीं सकते दुर्दायी नहीं सकते

वो सब ग्रह शांत हो जाते हैं परमात्मा की कृपा से सब नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं जो व्यक्ति नक्षत्रों को शांत करने में लगा रहता है चाहे उनकी पूजा करे और चाहे उनके पत्थर वगैरह रंग बिरंग के हाथों में पहने और कहीं कुछ करे कहीं कुछ करे इस प्रकार नाटक चाटक करे इसके माने उससे परमात्मा पर विश्वास नहीं नक्षत्रों को ज्यादा

साथ हमारे कहते हैं सीधे सीधे भगवान गीता में भी ही भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि देखो लोग बाहर देवताओं की पूजा करने के लिए दौड़ते हैं और बहुत बार देवताओं की पूजा करते हैं और देवता की हमारी शक्ति है लेकिन वे बिचारे अविध पूर्वक देवताओं की देवताओं की पूजा करके हमारी अविध पूर्वक पूजा करते हैं विधि पूर्वक नहीं भगवान तक पहुँचने का तरीका ही नहीं देवताओं को पहले पूजे भगवान को पहले पहुंचे

भगवान कहते हैं कि जो प्रबुद्ध देवते हैं तो जो भगवान की पूजा करते हैं ये सब देवता तो भगवान के अनुकूल होने से सभी स्वयं अनुकूल हो जाते हैं मनुष्यों को बात होती है जल्दी फल जाते हैं भगवान कहते हैं तो कर्म के द्वारा जल्दी से चाहते हैं इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं देवता जल्दी से उनको फल दे दे शांत का खत्म लेकिन ये जो है भगवान की अगर पूजा करें तो भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो देवताओं को तो प्रसन्न होना पड़ेगा

जैसे बड़ा अधिकारी अगर अनुकूल हो जाए तो उसके न, तो अभिनत तो सबको तो अनुकूल होना पड़ेगा इस प्रकार ऐसे कह दिया इस प्रकार तो के भगवान का अवतार सबके लिए सुख का मूल है एक बात बार बार बताते रहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ तो आनंद ही आनंद है मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो परमात्मा हृदय में आवे

परमात्मा की कृपा हो तो बस उसमें सब प्रकार के हर्ष है आनंद है सुख है प्रसन्नता है जो व्यक्ति जिस प्रकार चाहता है जीवन के आनंद की उत्कृष्टता वो सब भगवान की ही श्रीता है उनके प्राप्त होने से जिसको प्राप्त होती है अब किसी कौन सी है अब आगे बताते हैं जबकि भगवान का अवतार होता है तो कहते हैं

से से कितों गीत मास पक्षित हरपीता भक्त दिवस कि शीतल धाम कामन काल लोक विश्राम शीतल मत, मत स्वरदारूतला

परस सरसता निज मन में चाहो परमेश्वर में से बने तो गिरी या नहिं आ रहा सोई नहिं गिरी या सरहिं कलसरि ताम्रत धारा सरहिं कलसरि ताम्रत धारा सोवा भर मेरा चित्त बचाओ सोवा भर जानि या कहै सकल सुर सहायक विमान आकरे सरहिं बरदुर दानिक नाना जनके कमल

Kolle kolle dukha, kolle kolle dukha, kama nikula nanda dukha, nikula nanda dukha, baradhanja manasman jata padi, baradhanja manasman jata padi, kare kare nandam suri padi, kare kare nandam suri padi, aso dekare na aso dekare na aso dekare na aso dekare na aso dekare na

सुरतम हो शीतले तम के जाना जगन्सु प्रगटेयोक विप्रा श्री

अब जब भगवान प्रकट होते हैं तो समय बताते हैं नख महूर्त पहुंचे आ गए कौन दिन कवि तिथि है तो कहते हैं नवमी के पदमाश कु चैत्र मास के नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष है चैत्र मास शुक्ल पक्ष गहनी थी और, तो और अभिजीत हर तरीका अभिजीत महूर्त है उस महूर्त का नाम अभिजीत महूर्त ये महूर्त भगवान को प्रिय है वही मुहूर्त समय आ गया और तब भगवान तो प्रकट कर

मध्य दिवस अत सीतने खाना उस दिन भी भगवान के प्रकट होने का समय मध्य दिवस दोपहर का समय अब सीतने खाना कै चौदह महीना इसलिए गर्मी सर्दी बहुत नहीं है दोपहर में भी न बहुत गर्मी है न सर्दी है इस प्रकार की स्थिति पावन काले लोगना बस एक बहुत पवित्र समय और समस्त लोग को विश्राम देने वाला विश्राम मन शब्द को सुख देने वाला है अब इसमें जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रसन्नता को सूचरते हैं

श्राम है शांति है संतोष है हर है उल्लास है उन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सब समय में भगवान के प्रकट होते हैं तो हर हर्ष सूचक जितने भी लक्षण है वो सबके साथ सब प्रकट हो जाते हैं सब को जाते है। सब को विश्राम प्राप्त हो गया मैंने सबको एक प्रकार की भय आराम इत्यादि का वो सब उस प्रकार लोगों का शांति भगवान जैसे ही होते हैं आपको हाँ तो समय आता है तो सबको तो, स्वस्थ सब, सब, सब हो जाते हैं

में शीतलम्साह शीतल मन बुगंध इस प्रकार की वायु चले गई ऐसी वायु सुखदायक वायु मने वायु भी ऐसी चलती से संतो सुख हो चट्ट कारक नहीं है और हर्ष सुर संतन मन चारू सब देवता है देवता प्रसन्न है और संतन मन चारू संतो के मन में चारूसाह है

उत्साह है देवता लोग भी है। अब देवता वैसे देखता है वो जो इन से से पीड़ित थे तो भगवान अवतार लेने एक समय आया तो देवताओं के मन में प्रसन्नता हो गई तो उनको भी मालम हो गया कि अब भगवान अवतार ले रहे इसकी सूचना उनके हृदय में प्रसन्नता के द्वारा और संतन मन चारू लोगों के मन में भी आ गया संत लोग वैसे डरते थे राम के बहते तो अब उनको मन में

प्रसन्नता तो गई उत्साह आ गया अब वे से उनके मन में डर नहीं है बल्कि खुल करके अपना जिस प्रकार के भगवान की आराधना पूजा इत्यादि है, है या लोगों के कार्यकारी इत्यादि है ये इत्यादि कर्म हैं, उनके करने के लिए उनके मन में उत्साह आ गया कि अब डरने की कोई बात नहीं अब हम अपने वो जो हमारे अनुकूल कार्य है उनका प्यार उनको आपको निर्भर से कर सकते हैं

तो बन कुमित मनी गन मनिहारा अब ये कहते तो ये तो बता दिया देवताओं के संतो को इनके वक्त की स्थिति क्या के उतार के उ, भी भगवान के अवधार के समय अब कहते हैं बन कुमित बन जो था वो भी फूल खूब खूब आ गए बन में कुसुम फूलों के रख करके रंग बिरंगे फूल बनने छाये हुए है सुंदर दिखाई देने लगा और गिरिगन मनिहारा और परमाकर उसमें मणियों के खाने प्रकट हो

और पर्वतों प्रकट करके लगे पर्वत। इस की के सुंदरता चमचपाने लगे के कारण सुंदरता के, के से। तो ये सर्थ हो ये अब सबको जहाँ प्रकृति का ये वर्णन करते रहते हैं उसी राज्य विधान प्रतीका जैसे विधान तो उसमें देखना चाहिए जहाँ मानस का जहाँ वर्णन आया है की मानस एक मान सरोवर के समान है

वहा वहा उन्होंने बहुत सी बातों की तुलना कर दी, जितने वहाँ जैसे सरोवर है उसमें जल है तो जल परमात्मा रूप है ब्रह्म रूप है, उसमें जल तो पर कायी है तो मान्य है फिर सरोवर के चार घात है चार बत्ता है वो तो सजे जिस प्रकार के वहाँ पर सरोवर है सरोवर आस पास फुलवारी है बगीचे हैं बाघ है तो वो सबके सब ऋषि सब मुनि और संतों के सूचक है

तो ये कहते हैं कि उस, उसको देख देख करके अर्थ लगा में जहाँ आदि प्रकृति का वर्णन करते हैं तो ये ध्यान रखते है की तो वहाँ प्रकृति के कौन कौन प्रतीक दे चुके हैं उन्हीं का वर्णन करके प्रकृति के का उल्लेख करके उसी भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो बन को सुमिति गिरी नहीं आ रहा सकल सरिता धारा और सब में अमृत की धारा सब में बहने लगी वह बहुत मीठा शीतल जल उन में बहने लगा

नदियां भी बहुत सुंदर और सो सोन जब जाना जब ब्रह्मा जी ने समझा क्या भगवान के अवतार कर समय तो आ गया उनको ब्रह्मा जी को तो भारत था अवतार दे, ब्रह्मा जी ने तो बशिषी को पहले बताया कि इस कल्पना में आकर भगवान इस प्रकार से अवतार लेंगे

और वही भगवान ने प्राकाशवाणी भी थी तो ब्रह्मा जी को मालूम था कि जब तो समय आ गया है कि जब भगवान अवतार लेंगे तो उन्होंने डाल दिया माना तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बता दिया कि भगवान अवतार लेने वाले हैं चलो वहाँ अवतार बाजार के दर्शन करेंगे चल करके हम सब लोग वहीं चले अब देखिए कहीं कहीं लोगों के मन में विशार आता है कि ब्रह्मा जी ने तो ये कह दिया था कि भगवान अवतार देने वाले हैं तो चलो बानव होकर के तो बुद्ध सब हो और ये लीट हो

अब ये यहाँ कहामान पर चक्कर करके यहाँ योगदान कैसे आ गए तो ये तो लौकिक बुद्धि में ऐसे ही लगा करता है ये ये परमार्थ की बुद्धि में ये, है, कि ये देवता भले ही है लेकिन देवता के देवता रहते ही रहते हैं वो ऐसा नहीं की वो जब रीछ बन गए तो वहां ब्रह्मा जी के स्थान पर ब्रह्मा रह गया रीछ बन गए ब्रह्मा के तथा ब्रह्मा तो रह गए दोनों बात है

जैसे जगती एक व्यक्ति एक स्थान में होगा तो दूसरी जगह भेज दिया जाएगा तो वह दूसरी जगह होगा अब पहली जगह में नहीं होगा लेकिन देवताओं के साथ में ऐसे नहीं है वे जगत की रचना की तो स्वयं जगत के रूप में प्रगट हो गया तो लौकिक बुद्धि क्या होगी की ऐसा लगेगी परमात्मा जगत के रूप में प्रकट हो गया अब जगते ही जगत परमात्मा और परमात्मा जैसे कोई वस्तरी परमात्मा का दान उसके स्थान जगत

जैसे दूध था उसको जमा दिया गया तो दही हो गया जब दही हो गया तो दूध का इस बुद्धि से लोग आप सोचते हैं कि परमात्मा जब जगत रूप हो गया तो परमात्मा रही नहीं गया जगत ही जगत हो गया लेकिन ऐसा नहीं है परमात्मा तो उसी प्रकार परमात्मा रहा और फिर भी जगत बन गया वहां तो बड़ा अच्छा गुस्सा सब्जो कि जैसे रस्सी की रही रही लेकिन सर पर हो गया ऐसा नहीं रस्सी स्वयं बन गया रस्सी तो उसी प्रकार रस्सी गई

लेकिन सर्क और कद होगा शुरू करे प्रति को ऐसे ही परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हो गई लेकिन परमात्मा उसी प्रकार ऐसे देवता के जहाँ है वो देवता तो नहीं है एक देवता जो है अग्रित रूप धारण करता है हम सब लोगों की बुद्धि में मानो ब्रह्मा यदि अधिष्ठात्र देवता हो तो जितनी बुद्धियाँ होंगी उन सब हो। तो में ब्रह्मा जी का बात होगा और ब्रह्मा जी फिर समस्त रूप में ब्रमात्मा कोई बात खत्म नहीं हो जाएगी

सूर्य से आकाश में सूर्य है एक सूर्य है लेकिन वे सूर्य सब प्राणियों के नेत्र में बात करने वाले हैं तो एक एक सूर्य सबके नेत्र में करता है तभी एक नेत्र में आकर के सूर्य बात करने लगे तो आकाश में तो अंधेरा पड़ जाएगा ब्रह्मा तो, तो, तो, तो सूर्य होगा नहीं ऐसे नहीं इस बुद्धि से काम नहीं चलता इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सही थे वो ब्रह्मा जी ने अपने सब देवताओं को बताया

और वो सब लोग आकाश उठ करके तो अपने विमानों से आए जहां प्रति भगवान भगवान अयोध्या है वो सब आए था ने था ने था। और जगह था आकाश